मंत्रपाठ सहनावत सहनऊन सह वीर कर्वा वह तेजस नावीतमस्तु मेषारे ओम शांति है। शांति है। शांति, है। शांति है। नमस्ते जी आइए आपका योग दर्शन कक्षा में स्वागत है परमात्मा के कृपा से हमने जो है प्रथम जो सूत्र है अथ योगानुशासनम इसको पूर्ण कर लिया था। गया था तो से, से पहले छोड़ दिया था आ, ये तो, अच्छा ये भी मैंने बता दिया था ना कि सर्व वृत्ति निरोध है तू में ज्ञानेंगे सब चित्त की अवस्थाएं हैं आत्मा की नहीं है सब चित्त की अवस्थाएं हैं आत्मा तो शुद्ध है आत्मा तो शुद्ध निर्लप है तो ये तो सभी प्रकार की जो भी वृत्तिया है जब वह रुक जाता है वह जब रुक जाता है वृत्तियाँ जब रुक जाती है उसका निरोध हो जाता है निरोध माने रुकना रुकना हाँ तो सभी प्रकार की वृत्तियों जब रुक जाती है तो असम समाधि होती है ये बता दिया था अब आगे, आगे, आगे, आगे, आगे, दूसरा आगे आगे दूसरा सूत्र अच्छा उसकी अवतरणी का पढ़िए तो लक्षणाधीन तस्य तस्य सूत्र तल्भ सूत्र प्रववृते अवतरणिका तो क्या सूचा है अवतरणिका का मतलब होता है कि भाई ये जो सूत्र उतारा गया ये जो सूत्र उतरा इस सूत्र का जो अवतरण हुआ किस रूप में हुआ तो ये जो पूर्ण हो गया उसका ये सूत्र योग जैसे अथयोगानुशासनम है ना जी तो अब अथयोगानुशासनम जो का दिया तो उसका तो ये हुआ कि भाई योग शास्त्र को हम प्रारम्भ कर रहे हैं तो उसकी जो अवतरणिका हुई कि भाई मन में शंका होगी कि भाई व्यक्ति जो है पुरुष और प्रकृति को समझा कि पुरुष क्या है प्रकृति क्या है उसके भेद को विवेक ख्याति को जानना चाहता है इत्यादि तो उसके लिए योग शास्त्र प्रारंभ किया गया इत्यादि उसकी तो अवतरण का ही हो गई परंतु योगाचित वृत्ति निरोधक ये जो सूत्र प्रवृत्त हुआ है ये सूत्र जो बना है क्यों बनाया गया है क्यों मतलब किस लिए आया इसका अवतरण क्यों हुआ अवतरण कहते हैं उतरने को उतरने से अवतार की तरह हो गया अवतार जी तो इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ है तो उसकी अवतरणिका बता रहे हैं उसके अवतरण क्यों हुआ इस संबंध में बता रहा है ठीक है अवतर अवतरण से संबंधित जो वाक्य है वो अवतरणी का है नम ठीक है तस में तो ये जो है तो करें कि तस् से लक्षणा भेदित लक्षणाभि ऊपर जो कहा था अथा योगानुशासनम की अब योग शास्त्र को प्रारंभ कर रहे हैं तो योग क्या है तो योग किसे कहते हैं ये लक्षण किसे कहते हैं को ही कहते हैं लक्षण भाई इसका लक्षण क्या है योग का लक्षण क्या है तो उस योग की लक्षण को कहने की इच्छा से अभिधित सया का मतलब है अभिधा मन अभिधेय मन होता कथन तो इप अभिधेतुपया मैंने उसके लक्षण को कहने की इच्छा से योग को योग किसे कहते हैं इसको कहने की इच्छा से इस सूत्र को प्रवृत्त किया गया ये सूत्र जो है प्रवृत्त हुआ ये सूत्र जो उतरा इस सूत्र को महर्षि पतंजलि जी ने लिखा समझ गए गया ये मने इस सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ पर होती है प्रवृत्ति तो उस योग के लक्षण की कहने की इच्छा से सूत्र की प्रवृत्ति होती है सूत्र का अवतरण होता है होता। समझ गए अब जो है सूत्र है, योगा योगा। है? योग चित्त वृत्ति निरोधा क्या इसका अर्थ है योग चित्त की वृद्धि को निरोध को योग कहते हैं चित्त की वृत्ति को निरोध का नाम योग है तो निरोध का मतलब क्या समझते हैं आप निरोध का मतलब जहाँ जा हो, हो जाए या अरेस्ट हो जाए उसमें कोई मैंने इसका जो है दो तरीके इसका जो है दो तरीके से अर्थ करते हैं एक तो ऐसा करते हैं की चित्त के वृत्ति को रोकना योग है। ऐसा है। दूसरा है चित्त की वृत्ति का आ, रोकना आ, योग है दोनों में अंतर समझ आ में आ रहा है दोबारा से मैं दूसरा वाला जो आपने कहा कि योग किसे कहते हैं तो सामान्य रूप से प्रवचन इत्यादि में लोग कह देता है कि चित्त की वृत्ति को रोकना आ, योग है। समझ गया जी चित्त की वृत्ति को रोक रोकना योग है और चित्त की वृत्ति का रुकना इन दोनों वाक्य में क्या अंतर है एक, एक तो व्यक्त करके रोकना है और वैसे दोनों रुकना भी है स्वभाव से रुक जाएगा नहीं स्वभाव से या जैसे भी हो तो रोकना ही होगा तो रोकेगा स्वभाव से क्या परंतु यहाँ पर योग जो कहना चाह रहे हैं महर्षि पाणी निजी कि चित्त की वृत्ति का जो रुकना है जो रुक जाना है वो योग है रोकना जब भी कहते हैं तो रोकने वाला कोई है वहां पर जो है पैसे एक तरह से हो जाता है, तो है। चित्त की वृत्ति को रोकना तो इसका मतलब कोई ना कोई चित्त की वृत्ति को रोक रहा है तो इससे ये होगा कि वो जो रोकना जो है रोकने का जो प्रयास है रोकना जो है चित्त की वृत्ति कोई व्यक्ति जो रोक रहा है तो जो रोकना है उसको योग कहते हैं ऐसा उसमें अर्थ निकलेगा और यह है कि चित्त की वृत्ति तो का रुकना, रुकना, रुकना प्रयास तो करेगा आत्मा ही प्रयास तो करेगा साह की परंतु चित्त की वृत्ति जो रुक जाना है रुकना जो है ठहरना जो है वो योग है ठीक है रोकने का नाम योग नहीं है चित्त की वृत्ति को रोकने का नाम योग नहीं है चित्त के वृत्ति को रुकने का नाम योग है हाँ। चित्त के वृत्ति को जब साधक रोकता है और रोकता है तो रोकने के बाद वह चित्त की वृत्तियाँ रुक जाती है उस रुकने का नाम योग है दोनों नंतर समझ में आया जी आ गया सामान्य रूप से लोग कहता कि चित्त के वृत्ति को रोकने का नाम योग है आप किसी से भी पूछो तो क्या कहेंगे चित्त के वृत्ति को रोकने का नाम योग है मैंने रोकना वहां पर चित्त के वृत्ति को आत्मा रोक रहा है साधक रोक रहा है वो रोकने का जो प्रयास कर रहा है उसको योग कहा जा रहा है परंतु यहां पर ये यह नहीं है यहां पर है कि रुक जाने का नाम योग है रुक जाने का जो रुक गया उसका नाम योग है रोकने का नाम योग नहीं है तब तो सभी मतलब जो है कि बस जो भी रोक रहा है रोकने वाला फिर योगी हो गया रोकने वाला जो है योगी हो गया परंतु वास्तव में योगी तब तक नहीं होगा जब तक कि चित्त की वृत्ति रुक ना जाए निरोध जब तक पूरा ना हो जाए हाँ रुक ना जाए एक होता है रोकना एक होता है रुकना दोनों मंत्र है ना जी बिल्कुल पक्का मंत्र रोकना और रुकना तो वो तो सामान्य है रुक जाना ही योग है रुकना रुक जाना योग है रोकना योग नहीं है बोल काल की भाषा में बोल देते हैं कि रोकने का नाम योग है चित्त के वृत्ति को रोकने का नाम योग है तो चित्त के वृत्ति को रोकने का नाम योग नहीं है चलो वह सामान्य से चित्त के वृत्ति को प्रयास कर रहा बिना प्रयास किए तो रुकेगा कैसे तो वह चित्त के वृत्ति को रोकने का नाम योग जो कहते हैं वह असामान्य रूप से है उसको वो यहां पर अभिप्राय नहीं है यहां पर अभिप्राय है कि चित्त के वृत्ति का रुकना रुकना वो योग है उस योग की बातें कर रहा है समझ गया समझ गया अब आगे पढ़िए तो व्यास पाठ में सर्व शब्दा ग्रहणात सर्व शब्दा शब्दाग्रहणाथ ग्रहनाथ तुम प्रज्ञात हो अपनी रुकी हाँ बोलते है देखिये योग वृत्ति निरोधक जो सूत्र है इसमें कहीं पर सर्व शब्द पढ़ा हुआ है सर्व शब्द उसमें तो नहीं है नहीं ना इसका मतलब है की सर्व शब्द का इस सूत्र में ग्रहण नहीं है अच्छा महर्षि पतंजलि जी जो है इस सूत्र में योग जो सूत्र है इस सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया है समझ गए ठीक है तो सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया है यदि सर्व शब्द का ग्रहण कर देते तो क्या होता यदि था था था था था। ये यदि ऐसा कहते हैं की चित्त वृत्ति का यदि ऐसा कर देते है योग चित्त वृत्ति निरोधन करके सर्वचित वृत्ति निरोधक योग सर्ववृत्ति सर्ववृत्ति चित्त सर्व सर्ववृत्ति निरोधक योग तो यहाँ पर क्या हो गया चित्त के सभी वृत्तियों को रुकने का नाम योग है ना जी तो जब पीछे आपने क्या पढ़ा सर्व सर्ववृत्ति निरोधे तू असंप्रजा सभी प्रकार की वृत्तियों के निरोध हो जाने पर तो है, तो ना, दियो, ना दियो। जी? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्व शब्द करने से केवल एक पर्टिकुलर असंप्रजात समाधि को ही कहा जाता परंतु यहाँ पर सर्व शब्द नहीं कहा है इसका मतलब है कि संप्रज्ञात को भी कर रहा है और असंप्रज्ञात को भी दोनों तो जैसे मैं आपसे कहू कि डॉक्टर साहब आप वस्त्र को लाइये वस्त्र को लाइए तो आप कोई भी वस्त्र ला सकते हैं पीला भी ला सकते हैं लाल भी ला सकते हैं बैगनी भी ला सकते हैं किसी भी रंग का ला सकते हैं नहीं जी हाँ तो जी क्योंकि वहां पर हमने वस्त्र कहा तो वस्त्र कहने से सभी प्रकार के जो वस्त्र आ जाएंगे सभी रंग सभी रंग के वस्त्र परंतु मैं कहूंगा पीतम वस्त्र मान पीले वस्त्र को लाइए तो उस समय तो केवल पीला वस्त्र ही ग्रहण होगा ग्रहित होगा उस समय न लाल होगा न बैगनी होगा न ऑरेंज होगा कोई दूसरा नहीं होगा नहीं जी ऐसे ही यहां पर सर्व शब्द का जब ग्रहण कर देते भगवान पतंजलि जी तो यहाँ फिर जो है केवल असंप्रजात का ही ग्रहण होता है क्योंकि सर्ववृत्ति निरोध हेतु असंप्रजात सर्ववृत्ति के रुक जाने पर असंप्रजात होता है तो यहाँ पर सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया है सर्व शब्द का ग्रहण नहीं।, नहीं।, नहीं किया है इसीलिए भी योग है ऐसा कहा जाता है ऐसा जाना जाता है समझे ठीक है इसलिए करे सर्व शब्द अग्रहणाथ अलग करेंगे तो सर्व शब्द से अग्रहनाथ सर्व शब्दाग्रहण सर्व शब्द के ग्रहण न होने से अस्मीन सूत्रे अस्मीन सूत्रे का सूत्र करेंगे इस सूत्र में योग में सर्व शब्द का ग्रहण न होने से अपि संप्रज्ञात भी संप्रज्ञात समाधि भी योग इति आख्याय योग इस नाम से जाना जाता है योग इस प्रकार कहा जाता है मैंने संप्रज्ञात भी योग है ऐसा कहा जाता है समझ गया जी ये आगे पढ़िए अब देखिए तो यहाँ पर योग निरोधा में यहां पर योगा के संबंध में दिए कि योगा का मतलब है संप्रज्ञात समाधि और और असंप्रज्ञात दोनों है दोनों है योग योगा की व्याख्या कर दिया गया कि योगा का मतलब संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग दोनों है दोनों है अब जो है चित्त वृत्ति निरोधा में जो चित्त है उस चित्त के संबंध की व्याख्या चित्त के संबंध में बता रहे हैं चित्त क्या चीज है इसके संबंध बता रहे हैं क्या है बोलिए चित्तम ही कक्षा प्रवृत्ति स्थिति शील तत्व त्रिकुण शीलात्वा मैने चम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशील त्रिगुणम बोल रहे हैं कि चित्तम ही चित्त जो है ही मैने अवश्य का मतलब क्या है जी, अवश्य अवश्य तो चित्तम ही त्रिगुणम त्रिगुणम के साथ जोड़िए चित्तम ही त्रिगुणम चित्त जो है त्रिगुण वाला है चित्त क्या आज त्रिगुण त्रिगुण त्रिगुण वाला त्रिगुणात्मक है त्रिगुण का मतलब है त्रीणी गुणानी यश्या इसका जब हम विग्रह करेंगे त्रिगुणम समास है तो त्रीणी गुणानी यश्या तीन गुण है जिसके तीन गुण गुण है किसके उसको त्रिगुणम कहेंगे तो चित्त तीन गुण वाले हैं तीन गुण कौन कौन से हैं एक है सत्व दूसरा है अजस तीसरा है तमस अर्थात सत्व और अजस तमस तीनों गुण वाले हैं चित्त समझ गए में तीन गुण वाले मतलब तो तीनों प्रकृति जो है सत्य प्रकृति है इन तीनों पार्टिकल्स से ये बना हुआ है इसलिए त्रिगुण है वैसे चित्त ही नहीं संसार के हर चीज आत्मा परमात्मा को छोड़कर के संसार के हर चीज महतत्व से लेकर के और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक तक जो है सूक्ष्म भूत से लेकर के स्थल भूत तक सब त्रिगुण है क्योंकि इन तीनों पार्टिकल से बने हुए हैं इन तीनों गुणों से बना हुआ है समझ गए त्रिगुण चित्त तीन गुण वाला है तो भाई तीन गुण वाला क्यों है उसमें हेतु है प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशील क्यों तो देखिए चित्त के अंदर जो है चित्त माने मन बुद्धि चित अहकार चित्त जो है एक तो प्रख्या स्वभाव वाला है प्रख्या प्रख्या किस है जी प्रकृष्ट ज्ञान प्रकाश वाला हाँ माने ज्ञान ख्या, ख्या प्रकथने तो यहां पर ख्या जो है ज्ञान अर्थ में जी ज्ञान ज्ञान प्रमाने प्रकर्ष न ज्ञान मित्र अच्छी तरह से प्रकर्ष रूप से ज्ञान प्रख्या का मतलब प्रकर्ष रूप से ज्ञान प्रकृष्ट रूप से ज्ञान मैंने प्रकर्ष प्रकृष्ट ज्ञान को श्रेष्ठ ज्ञान को उत्तम ज्ञान को ज्ञान की बने प्रकृष्टता को ये प्रख्या कहेंगे ज्ञान को समझ गए प्रकृष्ट ज्ञान का नाम प्रखंड ज्ञान को प्रख्या का प्रकृष्ट उत्तम ज्ञान उत्तम ज्ञान ज्ञान ज्ञान माने प्रकृष्ट समझे और इसमें जो है प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति स्थितिशील जो है इसमें जो है समास है देखिए प्रब्रथीश, प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति प्रख्या प्रवृत्ति स्थितय और प्रख्या, प्रख्या प्रवृत्ति स्थितय शीला मैनेख्या प्रवृति प्रख्या के साथ और मैंने तस् कर्म और भाव अर्थ कह जाएगा प्रख्या प्रवृति स्थिति शीलत्य भाव कर्म भाई प्रख्या प्रवृति स्थिति शील तस्मात् प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति शील अकॉर्डिंग टू व्याकरण तो अब इसका मतलब ये हुआ मैं ये कहना इसलिए मैं बोला कि देखिए प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति ये इसमें द्वंद्व समास है कौन सा समास है जी द्वंद्व समास नाम सुने हुए ना समास सम समास कंपाउंड वर्ड हाँ जी। तो अनेक प्रकार के संस्कृत समास होते हैं उसमें से एक समास होता है द्वंद राम श्याम और मोहन इस तरीके से कहेंगे तो वो बंद का विग्रह हो जाता है तो प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति के आगे शील शब्द पढ़ा हुआ है क्या पढ़ा हुआ है शील तो उस शील का संबंध प्रख्या के साथ भी है प्रवृत्ति के साथ भी और स्थिति के साथ साथ तीनों के साथ थी। थी। थी। थी। थी। हो गया प्रख्याशील प्रवृत्तिशील स्थितिशील ये हो गया कि चित्त जो है त्रिगुण है इसमें हेतु ये है कि एक तो प्रकृष्ट ज्ञान स्वभाव वाला है ये प्रकृष्ट ज्ञान स्वभाव वाला है प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप वाला है समझ गया प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप वाला है प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप वाला इसलिए है क्योंकि उसमें सत्व की अधिकता है चित्त परमात्मा ने जब चित्त को बनाया मन बुद्धिचित अहंकार को बनाया तो उसमें सत्व की मात्रा अधिक दिया रजोगुण और रजोग कम दिया समझे हाँ, क्या मैं बताया कि क्योंकि उसमें सत्व एक अधिकता है इसका नाम उसको प्रख्या कर हाँ, प्रकृष्ट ज्ञान हाँ। स्वभाव वाला तभी होगा ना जी हाँ। प्रकृष्ट ज्ञान स्वभाव वाला तो प्र रूपम ही चित्त सत्वम सॉरी सॉरी आगे मैं बढ़ गया ऊपर है प्रख्या तो प्रख्या स्वभाव वाला होने से पला हुआ समझे ठीक है दूसरा है प्रवृत्ति प्रवृत्ति स्वभाव वाला होने से किसी भी चीज में प्रवृत्त होता है गति होती है चित्त की जो है किसी भी विषय के प्रति गति होती है तो प्रवृत्ति स्वभाव वाला होने से समझे जी क्या गति स्वभाव वाला प्रवृत्ति हाँ, प्रवृत्तिमंद गति मोशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मोशन गति स्वभाव वाले और स्थिति और स्थिर स्वभाव वाले होने से समझे हाँ जी तो प्रक्षा प्रवृत्ति स्थिति स्वभाव वाले होने से त्रिगुणम है हम इसको ऐसा भी हैं प्रक्षा सत्व और प्रवृत्ति रजस और स्थिति तम। तमस समझ गए जी समझ गया तीनों गुण सात्विक स्वभाव वाला राजसिक स्वभाव वाला और तारंसिक स्वभाव वाला होने से त्रिगुणम वाला है तीन गुण वाला सत्व सत्य रजस तमस तीन गुण वाला है अधिकतर Uh, सात्विक है सा, सात्विक क्योंकि तो परमात्मा ने जो बनाया चित्त को मन बुद्धि चित्रंकार को उसमें सत्गुण क्या दिखता समझ गए तो ये तीन गुण वाला है चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्तिशीलत्वा त्रिगुणम आगे पढ़िए अब शीलत्वा का हुआ शील मान्य स्वभाव अच्छा शीलत शीलत्व का हुआ स्वभाव का होना शील मने स्वभाव और शीलत्व मैंने स्वभाव का होना और पंचमी से अर्थ हो गया मने प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति स्वभाव के होने से ठीक है शीलत्व तीनों के साथ लगा प्रख्या के साथ भी और प्रवृत्ति के साथ भी, स्थिति के साथ समझ गए प्रख्या प्रभति स्थितिशील प्रख्या प्रवृति स्थिति स्वभाव वाले के होने से होने के कारण त्रिकुण तीन हो वाला प्रख्या प्रख्या रूपम ही चित्त सत्व रजस्तमोभ्याम संश्रिष्ट मैश्वर्य विषय प्रियम भवती वो जो है पीछे आपने क्या पढ़ के आया था पीछे पढ़ के आया था ना? कि चित्त की पांच भूमिया है क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त निरुद्ध एकाग्र उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि क्षिप्त किसका नाम है मूढ़ किस नाम है विक्षिप्त किस नाम है एक और और पांचो अवस्था पांचो अवस्थाओं का ये कर रहे हैं। बताया की प्रख्या रूप में चित्त सत्वम चित्त सत्वम का मतलब हुआ कि जिसमें सत्य गुण की ऐसा चित्त जिसमें सत्व गुण की प्रधानता है मान सत्व बहुलम चित्तमती चित्त सत्वम इसको ऐसा है। कर हैं हम माने सत्व बहुल चित्तमित सत्व बहुल चित्त जो है इसमें सत्व गुण की अधिकता है ऐसा जो चित्त है उसको कहेंगे चित्त सत्व चित्त सत्व वो समझ गए हां कि सत्व गुण प्रधान वाले सत्य गुण प्रधान वाले चित्त और वह प्रख्या रूपम ही चित्तम प्रख्या प्रकृष्ट ज्ञान रूप है जिसका प्रख्या रूपम चित्तम का मतलब क्या हुआ चित सत्व मने ऐसा सत्व बहुल सत्व बहुल वाले चित्र जिसमें जिसका रूप प्रख्या है प्रकृष्ट ज्ञान है समझ गए जी तो ये प्रकृष्ट ज्ञान है सत्व गुण अधिक वाला है प्रख्या क्या सत्व ही बनेंगे ज्ञान सत्व के कारण ही होता है तो प्रख्या रूपम ही सत्व चित्व सत्व प्रधान वाले प्रख्या रूप चित्त समझ गए जी सप्त तो प्रधान वाले प्रख्या रूप जो चित्त है प्रकृष्ट ज्ञान रूप जो चित्त है ज्ञान रूप वाला जो चित्त है रजस्तमोभ्याम संश्रिष्टम जब वह रजोगुण और तमोगुण से संश्रेष्ट हो जाता है समझे हाँ जी जब तो रजोगुण और तमोगुण तमुगुणी का मतलब हो गया जुड़ जाता है जुड़ जाता है संश्लिट मैं युक्त हो जाता है जुड़ जाता है, है। संबद्ध हो जाता है संश्लिष्ट मतलब हुआ कि जुड़ जाता है संबद्ध हो जाता है तो प्रख्या रूप चित्त सत्व प्रख्या अच्छा रूपचित तत्व रजोगुण और तमोगुण से जब संबद्ध हो जाता है संशिष्ट हो जाता है जुड़ जाता है तो समय क्या होता है ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती ऐश्वर्य और विषय प्रिय वाला होता है ऐश्वर्य और विषय उसको प्रिय लगने लगता है समझ गए समझ गए हाँ जी कि की, की अधिकता साधारण रूप में उसकी तो रूप में होनी चाहिए है विषयों में में और में लग जाता है, तो उस पर झुक हाँ, नहीं जाता उसको प्रिय लगने लग जाता है उसको, उसको प्रिय लग, अच्छा लग, लग जाता है तो मैंने अर्थात यहाँ पर जो है क्षिप्त अवस्था हुआ क्षिप्त में रजोगुण और तमोगुण रजोगुण और तमोगुण मिला हुआ रहता है, इसके इसके है। हमने पीछे बताया ना कि रजोगुण के उद्रेक के कारण क्षिप्त होता है तमोगुण के उद्रेक के कारण तो वहां पर यह है कि रजोगुण और तमोगुण के उद्रेक के कारण से ही समझना है कि रजोगुण और तमोगुण उसमें रहता है मिला हुआ परंतु तो रजोगुण कुछ अधिक रहता है तमोगुण उसकी अपेक्षा से कम रहता है परंतु दोनों का जब प्रभाव होता है जो रजोगुण और तमोगुण दोनों जब प्रभाव डालता है चित्त के ऊपर समझ गए समझ गए ऐश्वर्य विषय गुण दोनों ऐश्वर्य विषय दोनों, दोनों उसको प्रिय लगने लग जाते हैं दोनों को प्रिय दोनों उसको प्रिय होता है दोनों जो त्याग करजोग और तमोगुण के दोनों है विषय ऐश्वर्य विषय हाँ और मैं हाँ अच्छा अच्छा तो रजोगुण और तमोगुण मैं में प्रख्यात तत्व जब रजोगुण और तमोगुण से संश्लिष्ट हो गया मिल गया जुड़ गया तो ऐसे चित्त जो है को ऐश्वर्य और विषय दोनों प्रिय हो जाते हैं ये अच्छे इच्छुक हो गया समझे तो ये चित्त की जो अवस्था है अक्षिप्त अवस्था है क्षिप्तावस्था में व्यक्ति ऐश्वर्य को चाहता है और विषय विषय माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध हाँ जी ऐश्वर्य माने गाड़ी बंगला ये जितने भी है रुपया पैसा यश कीर्ति जितने भी है ये सब सब आ गया ये तो सब सब ईश्वर के अंदर ईश्वर के अंतर्गत आ गया तो वो वो चित्त जो है ऐश्वर्य और विषय को प्रिय मान ऐश्वर्य और विषय से प्रेम करने लग जाता है समझ गए हाँ जी अब आगे करिए तदे तमसानुविध धर्म ज्ञान वैराग्योंगे सदसानुविद धर्म ज्ञा वैराग्याोपगमती अलग करेंगे तत एवा अधर्म तदेव तो ततएव तमसा अनुबर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य अनैश्वर्यगम भवती मैने तदेव तदेव मैने वहीूपचित सत्व तदेवाई प्रख्या रूप ही चित्त सत्व सत्व प्रधान वाले प्रख्या रूप चित्त सत्व प्रधान वाले सत्व प्रधान वाले प्रख्या रूप जो चित्त है वह प्रख्या रूप चित्त सत्व तमसा अनुबिदम तमोगुण से जब अनुविध हो जाता है तमोगुण से जब विध जाता है तमोगुण से जब जुड़ जाता है मन उसमें तमोगुण का जब उद्रेक हो जाता है तमोगुण जो अधिक हो जाता है समझ गए तब अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य इसके समीप जाने वाला हो जाता है कोई जरूरी नहीं है कि जाए परंतु उसके समीप जाने वाला हो जाता है। मतलब उसकी ओर वो उन्मुख हो जाता है समझ गए हाँ जी समझिए मैंने अधर्म अधर्म का मतलब क्या हुआ जी जो धर्म नहीं है धर्म से विपरीत धर्म हो गया तो जो नहीं करना चाहिए वो करना है अधर्म मैंने अधर्म का मतलब ये होगा <laughs> मोटे तौर पर समझिए तो से विपरीत क्योंकि तो वेद के प्रत्येक वाक्य धर्म है ना जी के देखिए तो। वेद के विपरीत वेद के विपरीत जो है वेद की जो आज्ञा है उससे विपरीत आज्ञाओं की ओर उन्मुख हो जाता है उन्मुख होता है मैंने पीछे का प्रिय है यहाँ पर प्रिय शब्द नहीं आया है तो ध्यान रखिएगा उसमें तो प्रिय है, यहाँ पर है कि ये उसकी ओर उन्मुख होता है मैंने उसको धर्म के प्रति रुचि नहीं रहती है वेद की आज्ञा के प्रति रुचि नहीं रहती है उसके प्रति उसका आलस्य होता है कोई आवश्यक नहीं है कि तम साधन उद्विद हो गया तो वह उधर जाएगा ही परंतु उसकी प्रवृत्ति उन्मुखता उधर रहती है समझे समझ ऐसे ही अज्ञान अज्ञान की ओर भी उन्मुख रहता है अज्ञान मतलब वह कि ज्ञान के प्रति उसकी रुचि नहीं रहती है ज्ञान के प्रति उसकी कितने व्यक्ति होते ना भाई हमें क्या हमें तो क्या करना है ज्ञान प्राप्त करके क्या करना है ये प्राप्त करके क्या करना है हमें वेद को आज्ञा मान करके क्या प्राप्त करना है उसको यदि ए, उसके प्रति भी आसक्ति हो गई ऐसा ऐसा लोग जो है ना उत्पटांग बोलने लग जाते हैं ना जी तो आलसी बन गया ना आलसी बन गया वो, गया। वो वह स्वाध्यायशील नहीं रहेगा ज्ञान के प्रति उसकी उत्कंठा नहीं रहेगी उसके प्रति रुचि नहीं रहेगी और अवैराग्य वैराग्य का मतलब क्या होता है जी वैराग्य का मतलब होता है कि अनाशक्ति वैराग्य का मतलब क्या होता है जी अनाशक्ति विषयों के प्रति अनासक्त होना उसका उल्टा मैंने विषयों के प्रति आसक्त विषयों के प्रति आसक्ति के समीप जाने वाला होता है समझे समझ गया वैराग्य का उल्टा हो गया और अवैश्वर्य माने ऐश्वर्य जो है धन दौलत इत्यादि इसके प्रति भी उसकी रुचि दे जाती है उसके प्रति भी उसकी रुचि नहीं रहती है हमें के समीप उन्मुख होने वाला होता है ईश्वर्य के समीप प्राप्त होने वाला होता है गौ पाठ होता प्राप्त होना जाने वाला समीपे इति उपगम समीप में जाता जो है जाने वाला इसका मतलब यह नहीं समझना है कि अधर्म धर्म के प्रति उसकी रुचि नहीं है तो वो ऐसा नहीं है कि वो धर्म नहीं कर सकता है धर्म करता भी होगा सत्य बोलता भी होगा या जो कुछ भी होगा परंतु उसका रुचि नहीं है उसके प्रति समझ अब ज्ञान की प्रति समीप जाते उसको ज्ञान नहीं हो सकता है उधर उसकी उन्ख वो हो जाता है रुचि नहीं है रुचि नहीं है समझे ना हाँ इसमें यह है ना कि जैसे कितने व्यक्ति होते हैं बीमारी वाले में आयुर्वेद में दो, अब कितने भूख नहीं लगी हुई है भूख के प्रति रुचि नहीं है तभी व्यक्ति भूख खा लेता है कितने व्यक्ति का स्वभाव होता है ना जी हाँ जी खा ऐसे ही उसके प्रति धर्म के प्रति रुचि नहीं है ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है बैराग के प्रति रुचि नहीं है ईश्वर के प्रति रुचि नहीं है तब भी वह वैसे ही बस हो जाता है परंतु जब तमोगुण से अनुबिध हुआ तो वो उसके सदीप जाने की संभावना रहती है वो जा सकता है उसके सभी उधर उसकी ओर जाने वाला होता है अधर्म की ओर जाने वाला होता है अज्ञानता की ओर अज्ञान की ओर जाने वाला होता है और अवैराग्य की ओर जाने वाला होता है और अमेश्वर की ओर जाने वाला होता है समझे समझ आगे सत्यनम पक्षीण मोहर वर्णम सर्वतः प्रद्युत मानम ज्ञान भक्ति तद जो है तदेव कह वही प्रख्या रूपम ही चित सत्व प्रक्षीण मोहबरण मन प्रमाने प्रकृष्ट रूप से अच्छी प्रकार से हाँ अच्छी प्रकार से क्षीण माने कमजोर क्षीण मने कमजोर तो बोल रहे हैं कि प्रकृष्ट रूप से मोह का आवरण क्षीण हो गया है जिसका माने प्रक्षीणम मोह आवरणम मोह का आवरण या प्रक्षीण प्रक्षीणम मोहावरणम योह का आवरण प्रक्षीण हो गया है जिसका समझ गया जी तो मोह का आवरण क्या है समझो अनुगुण तमोगुण से ही मोह ना व्यक्ति को मो तो मोह का आवरण तमोगुण मोहन नहीं है तमोगुण है, तमोगुण का विकार है मोह रजोगुण तो का तो राग है तो है राग कि रागुगण तो दूसरा हो गया थोड़ा हो जाएगा राग भी तमग्वनी है आसक्ति अभी क्या पढ़ किया है आ और वैराग्य की ओर उन्मुख होता है अच्छा वैराग्य ही तो राग है और अवैराग्य ही तो राग है तो यहाँ पर मोह मोह का मतलब क्या हुआ थी वैराग्य हाँ ठीक है मोह का मतलब ही तो अवैराग्य हुआ ना मैंने आ सकती क्या और उसका आवरण क्या है वह किसके कारण होता है तमुगुण के कारण के कारण तो मोह का आवरण है जिसके पास तो चित्त के पास जब मोह का आवरण हुआ तो वो तो मोहावरण हो गया और जिसका चित्त मैने जिस चित्त के मोह का जो आवरण है तबो गुण वह जब क्षीण हो गया हो जाता है तो ऐसा चित्र तदेव मैने प्रख्या प्रक्षीण मोह आवरणम मैने प्रक्षीण हो गया है मोह का आवरण जिसका जब उसका मोह का आवरण जो है तमो गुण वह हो जाता है हाँ तो जी और सर्वतः प्रद्योतमान और सर्वतः सब ओर से प्रकाशमान कित जो है जब ही मोह समाप्त होता है तो सब ओर से क्या हो जाता है वो प्रकाशमान प्रकाशमान सब ओर से क्या होता है वो प्रकाशमान प्रद्योतमान प्रद्योतमान प्रकाशमान प्रद्योतमान का मतलब क्या हुआ जी प्रकाशमान प्रकृष्ट रूपेण न प्रकृष्ट रूप से द्योतमानम प्रकाशमान तो सब ओर से प्रकाशमान सब ओर से प्रकाशमान अनुबिद जो मात्र जब रजो मात्र से अनुविध हो जाता है युक्त हो जाता है अर्थात उसमें रजोगुण का जब उद्देश्य हो जाता है मोह समाप्त हो गया है मोह का जो आदम तवोगुण है वह समाप्त हो गया है वह रुक जाइए किसी को रजोगुण रजोगुण का जब रजोगुण जब उसका क्षीण हो गया है सॉरी तमो जब तमोगुण जब उस चित्त बहु माने प्रख्या रूप जो चित्त सत्व है जब उसका मोह का जो आवरण तमोगुण जब क्षीण हो गया तो स्वाभाविक ही प्रकाशमान हो जाएगा चित्त परंतु रजो मात्रया क्या जी <स्था> रजो, रजो के लेश मात्र रजोग से किससे मात्र माने थोड़ा सा दो थो, थोड़ा सा लेश लेश है ना नेश मात्र मैंने ले मात्र तो रजो की मात्रा से रजोगुण की मात्रा से जब वह अनुविध हो जाता है रजोगुण के लेस मात्र से जब वह युक्त हो जाता है तब मैने रजोगुण थोड़ा है ज्यादा नहीं है क्षिप्त में रजोगुण तमोगुण दोनों हुआ इसे पता चला कि रजोगुण तमोगुण दोनों में क्षिप्त अवस्था में और अवस्था में तमोगुण गुण की अधिकता और अभी जो है अवस्था है तीसरा जो दिया जा रहा है वो विक्षिप्त चित्त की जो अवस्था विक्षिप्त है मतलब चित्त की जो तीसरी अवस्था है तो जब वह रजो मात्र थोड़ा सा रजोगुण से वह अनुविध रहता है रजोगुण ले मात्र होता है रजोगुण की मात्रा से जब वह होता है धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवती तब जो है ऐसा चित्त जो है ऐसा मन जो है बुद्धि चित्त अहंकार जो है धर्म की ओर उन्मुख होता है उसकी प्रवृत्ति जो है धर्म की ओर जाने वाला होता है धर्म के समीप प्राप्त होने वाला होता है ज्ञान के समीप प्राप्त होने वाला होता है वैराग्य के समीप प्राप्त होने वाला होता है और ऐश्वर्य के समीक्षा प्राप्त होने वाला होता है। मने धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य जो चार चीज है इसकी ओर जब चित्त उन्मुख होता है, तो समझना चाहिए कि इसमें रजोगुण, गुण लेत्र है समो समाप्त हो गया है सत्व गुण है विक्षिप्ता अवस्था है मनु विक्षिप्ता अवस्था भी अच्छी अवस्था है परंतु इसमें जो मैने जाता हुई उसको योग नहीं कहेंगे ठीक है इस चीज को ध्यान में है तो ये करें, ये करें कि तदेव प्रक्षीण मोहावर सर्वतः प्रद्यो समान रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्यो वैराग्येश्वर भवति भवती बोलना है कि वही जो है तो प्रख्या रूप चित्त सत्व ही जब सत्व ही मोह के आवरण जो तमो गुण है उससे क्षीण हो जाता है उससे रहित हो जाता है उसका वह जो क्षीण हो जाता है और सब ओर से प्रकाशमान हो जाता है तो प्रकाशमान वह सब ओर से प्रकाशमान चित्र रजो मात्र से लेस मात्र जो रजोगुण है उससे जब अनुबिध होता है तो धर्म ज्याग वैराग्र ऐश्वर्य की ओर हो जाता है उसकी और उसकी प्रवृत्ति होती है तो ये विक्षिप्त अवस्था है समझ गए मूड अवस्था और विक्षिप्त विक्षिप्त ध्यान रखिएगा क्षिप्त अवस्था से अच्छा है अवस्था अच्छा और क्या आप देखिए ना क्षिप्तावस्था क्षिप्त अवस्था में क्या है अभी आपने क्या पढ़ा था कि रजोगुण और तमोगुण से जब वह अनुबिध होता है रजोगुण और तमोगुण से जब वह अनुविध होता है तो क्या होता है उसको ऐश्वर्य और विषय प्रिय लगने लग जाते हैं और जब तमोगुण से अनुविद्ध होता है जब ही ऐश्वर्य और विषय प्रिय होगा तो वह परमात्मा से दूर हो गया तो वह परमात्मा से जितना दूर होगा उतना ही हानिकारक है ना जी किसी ने क्रम से रखे हैं क्षिप्त से अच्छा मूड है मूड से अच्छा विक्षिप्त है विक्षिप्त से अच्छा एकाग्र है एकाग्र एक अच्छा से अच्छा विरुद्ध है तो ये कैसे हो सकता है कि जिसमें रजोगुण अधिक है कम है वो तो हो गया क्षिप्त फिर बोलिए जिन क्षिप्त अवस्था में रजोगुण अधिक है रजोगुण सब तो... अब कितनी मात्रा है इसने ये नहीं बताया है जो वो तो कहा कि रजोगुण और तमोगुण से जब संश्रेष्ट है रजोगुण और तमोगुण से जब अनुविध है तब उसको ऐश्वर्य अच्छा लगता है प्रिय लगता है और विषय प्रिय लगता है तो जब ऐश्वर्य और विषय के पीछे ही केवल पड़ा रहेगा वह चित्त, तो फिर क्या है वह जो ईश्वर है उससे दूर होगा ना जी इसकी अपेक्षा से आप देखे ना आध्यात्मिक रूप में देखिए तो व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मूढ़ावस्था सबसे दिन है ऐसा आप कहेंगे परंतु नहीं क्षिप सबसे खराब है अच्छा अच्छा आध्यात्मिक रूप में देखिए आध्यात्मिक पुस्तक है ना जी क्योंकि ये ईश्वर से दूर करेगा ना आप जितना जितना आप जो है विषय आपको प्रिय लगे यहां पर प्रिय लग रहा है और यहां तबोग से जब वो अनुबिध होता है तो वो प्रिय की बात तो प्रिय नहीं लग रहा उसको उसकी ओर उन्मुख होता हुआ वह वो, वो जो है कि अधर्म धर्म के प्रति उसकी रुचि नहीं होगी धर्म के प्रति रुचि नहीं होगी धर्म के प्रति अधर्म की ओर उन्मुख होता है बोले धर्म के प्रति उसकी रुचि नहीं होती तो धर्म के प्रति वो जाता नहीं है धर्म की ओर जो जाता नहीं है इसका मतलब क्या हुआ धर्म की ओर जाता नहीं है तो जैसे धर्म के प्रति आलस्य है वैसे अधर्म के प्रति भी आलस्य हो जाएगा हो सकता है ऐसे ही जिसको ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है तो वह ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है उसको स्वाध्याय नहीं करता वह उसको पढ़ता लिखता नहीं है अब पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है अब ऐसे मान लीजिए आप ही है आप डॉक्टर हैं अब आप जैसे कितने डॉक्टर हैं बहुत सारे डॉक्टर हैं परंतु क्या उनको इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति रुचि है नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है ना जी इसका मतलब किस किससे अनुविध है से अनुविध है इसका मतलब ये तो है कि वो ज्ञान नहीं है ज्ञान भी तो डॉक्टर तो है पढ़ा लिखा तो है परंतु आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो उसको जो ज्ञान होना चाहिए उसके प्रति उसकी रुचि नहीं है और पढ़ते समय भी उसकी रुचि नहीं थी पढ़ते पढ़ते पढ़ लिया ऐसा भी हो सकता है कितने विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि खेलते जाता है पढ़ते तो कम है थोड़े बुद्धि तीव्र होती है पढ़ा थोड़े देर उसकी उसकी उतनी रुचि नहीं होती पढ़ने में बस वैसे ही थोड़ा सा देखा पढ़ लिया परीक्षा के लिए पास हो गया ऐसा भी तो जीवन में आता कि नहीं आता जी आता, आता जीवन आता है आता तो इसीलिए और ऐसे ही अवैराग्य वैराग्य वैराग के प्रति वह उन्मुख मैंने आसक्ति जो है मैंने अनाशक्ति के प्रति उसकी उन्मुखता नहीं होती है मैंने अनाशक्त मैंने आसक्ति की ओर उन्मुखता होती है वह उधर की ओर जाने वाला हो जाता है तो इसीलिए इन सब को ध्यान में रखेगा और इस पर आप विचार कीजिएगा मैं तो अपना विचार आपको बताया कि क्षेत्र से अच्छा मूड है और विपरीत था भाषा साधारण व्यवहार की तरफ से देखा था नहीं ज्ञात आध्यात्मिक रूप से नहीं देखा तो और तो आप विचारियेगा ऐसा मूड सबसे गंदा है नहीं क्षेत्र सबसे घटिया है समझ गया आपसे कि वाला भी आ, हो सकता है, मगर क्योंकि हाँ, तो वो जो एक से अच्छा मूड है है तो दोनों अच्छा नहीं है तो दोनों अच्छा नहीं पर परंतु तो क्रम से यदि चलेंगे हाँ, क्रम से यदि ऐसा देखे इस इसका ये विचारिये तो कि यदि मूड ही सबसे निम्न होता तो महर्षि बेद व्याजिया पर मूड को पहले रखते निर्टकता रहा है मन में आगे भी मूड को सबसे पहले क्यों नहीं रखा हाँ। पहले क्यों रखा मगर साधारण तो भाषा में, तो में जब देखा ना तो उसमें मेरा ही ये समझ में आया कि मूड सबसे गंदी अवस्था है देखिए है तो है। तो तो जब यदि बेहोशी को जो हालत होती है तो कम से कम उसमें मन वगैरह तो जब नहीं भागता आप देखिए जब व्यक्ति बेहोशी की हालत में रहता है व्यक्ति जब नींद के हालत में रहता है तो आंख बैठा है मेडिटेशन के लिए बैठा हुआ मेडिटेशन के लिए बैठा है और मन इधर दर खूब भाग रहा है एक तो यह हुआ और बैठा और नींद आ गई तो मन से ग्रदगा लग रहा है कि योग कर रहा पर तो तो योग है नहीं समझे समझ गए हाँ तो ये तो उसका जब ज्ञान व धर्म मन को तो फिर में बता रहा था तदेव प्रक्षण्योतमान से प्रकाशमान हो जाता है चित और, और से से प्रकाशमान रजो धर्म और ऐश्वर्य उन्मुक्त होता है उधर की ओर प्रवृत्त होता है उसके समीप जाने वाला होता है उसकी ओर जाता है जाता होता है समझ गया है? है। अब आगे, आगे पढ़िए तदेव रजोलेश मात्रम भवति बोले तदेव रजोलेश ऐसा है तदेव रजोलेश मलापेत स्वरूप प्रतिष्ठम सत्वपुरशान्यता मात्रम धर्म मेघ मेघ है नहीं है जी मेघ मेघ हाँ धर्म मेघ मे, मे, मे, ध्यानोपगम भवती बोले कि तबे माने वही चित्त वही प्रख्या रूप सत्व प्रधान वाले चित्त वही चित्त जब है रजोलेश लेश रजो लेश मल माने थोड़ा सा जो रजोगुण था विक्षिप्तावस्था में विक्षिप्तावस्था में थोड़ी सी रजोगुण थी ना जी रजोगुण था ना तो उसमें हुआ थोड़ा सा जो रजोगुण था रजो थोड़े से रजो रजोगुण रूपी मल से जो र, रहित हो गया जब चित तो रजो लेष मल आपेतम मैंने रजो लेश रूपी मल से रहित अपेत मन अपित मन क्या होता है जी रहित रहित तो वही प्रख्या रूप चित्व जब थोड़ा सा जो रजुगुण था वह भी उस उस चित्त में जब उस थोड़े से जो रजुगुण थे वो भी जब समाप्त हो जाते हैं तब तो स्वरूप प्रतिष्ठम तब तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो चित्त का अपना स्वरूप क्या है जी चित्त का अपना स्वरूप क्या है ज्ञान प्रख्या प्रक्षा रूप प्रख्या अब इस रूप में बोलेंगे ठीक ही आप बोले परंतु प्रख्य रूपम चित्त का वास्तविक स्वरूप है तो, तो वह ज्ञान स्वरूप है प्रख्या रूप है तो वह चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है समझ गए और कभी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया चित्त तो जैसे एना एना है एनट है दर्पण है मिरर मिरर जब पूरा साफ रहता है वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा तो क्या होगा उस समय साफ सुथरा दिखेगा तो दिखेगा और चेहरा भी तो आपका दिखेगा ना जी तो भाई तो चेहरा साफ सुथरा दिखेगा अच्छा। तो ऐसे ही जब वहां चित्त के अंदर से रजोगुण रूपी जो थोड़ा सा रजोगुण था वह भी जब समाप्त हो गया वह भी जब समाप्त हो गया तब वो अपने स्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो गया चित्त तो उसमें सत्व और पुरुष सत्य माने बुद्धि सत्य माने चित्त सत्य का मतलब क्या आजिएुदि बुद्धि बुद्धि सत्य माने चित्त बुद्धि चित्त ऐसा सब कुछ आ जाएगा हाँ तो सत्य सत्य माने बुद्धि सत्य माने चित्त सत्य अहंकार सत्य माने प्रकृति ये कुछ भी ले लीजिए माने प्रकृति भी ले लेंगे ले ना जी सत्व सब, है, तो तो सब प्रकृति है ना जी उपलक्षण है सबका तो सत्व पुरुष अन्य सब, सब माने प्रकृति और पुरुष माने आत्मा पुरुष माने आत्मा सत्व तुमा। और पुरुष के भेद का ज्ञान ख्याति माने ज्ञान है जी ये सत्व है प्रकृति है और ये पुरुष है इन दोनों के अन्यता मात्र होता है मैंने वहां पर सत्व और पुरुष के जो भेद का ज्ञान हो जाता है उसको समझ गए जी ज्ञान मात्र होता है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र होती मने सत्व और पुरुष ग्र... ये भेद का ज्ञान मात्र होता है उसको अतः धर्म आ, क्या बोलते हैं कि वह चित, उस चित के अंदर चित वहां आत्मा समझता तो सब आत्मा है मैंने जब इस तरीके से हो जाएगा तो आत्मा चित्त और अपने आप को अलग अलग समझने लग जाता है जाएगी वहां पर, हम चित्त की व्याख्या क्या हो है आत्मा जो है जब ही चित्त पवित्र हो गया जब चित्त जो है उसमें रजोगुण रूपी जो थोड़ा सा मनता वो भी समाप्त हो गया तो उस समय जब चित्त अपने स्वरूप में उसका जो प्रख्या रूप है उसका प्रख्या स्वरूप है वह उसमें प्रतिष्ठित हो गया तो आत्मा अपने आप को चित्त से अपने आपको अलग कर लेता है अलग कर लेता बुद्धि से अपने आपको अलग समझने लग जाता है प्रकृति से अपने आप को अलग समझने लगता है शरीर से अपने आप को अलग समझने लग जाता है समझ गया जी हाँ जी आपको तो सतपुरुष के भेद की ख्याति मात्र होता है और धर्म में गम भरती और धर्म मेघ नामक जो ध्यान है उसकी ओर उन्मुख करता है यार में विवेक ख्याति कहते हैं विवेक ख्याति उसको हो गया विवेक छाती मात्र मान विवेक छाती मात्र वाला जो विवेक छाती वाला जो चित वह धर्म में जो ध्यान है उसकी ओर जाने वाला हो जाता है उन्मुख हो जाता है समझ गए हाँ जी नाम धर्म में क्यों किया? बाद में आएगा आज आगे, आगे आने वाला है अच्छी और आगे आगे आगे आने वाला है धर्म में है? मेघ कहते हैं मेघ कहते हैं सींचने वाले को मेह से मेघ बना हाँ तो वो वो तो ऐसे वो सींचता है ना जी तो ऐसे ही धर्म को सींचने वाला होता है इत्यादि इत्यादि वो आगे आने वाला है तो धर्म में ध्यान समाधि है ध्यान है धर्म में समाधि धर्म में ध्यान के समीप जाने वाला होता है और तत्परम प्रसंख्यान मित ध्यान और ध्यानी लोग जो है ध्यानी लोग जो है उस धर्म में मेंध नामक जो ध्यान है उसको ही परम प्रसंख्यान कहते हैं समझ गए जी परम प्रसंख्यान कहते हैं उसका दूसरा सिन्निम्स हो गया दूसरा नाम हो गया दूसरा नाम हो गया धर्म में का नाम तत्म प्रसंख्यान इत्यादि कक्षते ध्यायिनः और लोग ध्यान करने वाले लोग योगी लोग जो है उसको किसको उस धर्म में ध्यान को परम प्रसंख्या कहते हैं समझ गए परम प्रसान उसी ध्यान को धर्म में समाधि को कह लीजिए परम प्रसंख्यान आते हैं समझे हाँ जी समझ गया तो हो गया है अब समय हो गया आगर आगर। आगर। कोई प्रश्न तो है तो पूछिए पिछले वाला कोई प्रश्न तो नहीं है साथ में पढ़ता जाता हूँ विशेष रूप में स्वामी सत्यपति परि राज्य लेके साथ में उसको पहले भी पढ़ता हूँ दोबारा भी पढ़ता हूँ आपके साथ भी पढ़ता दस प्रश्न बहुत सुन और ये ध्यान रखिएगा वो तो आप हाथ पढ़िए वो सहयोग लीजिए परंतु मैं जो बता रहा हूँ आपको इस पर जगह आप ध्यान देंगे तो भाई देखिए इस्लाम वो मूड वाला शक, वो था ना मेरे बिल्कुल गलत विचार था उसमें तो आज वो ठीक हो गया क्योंकि एक व्यवहार व्यवस्था में देखते हैं दूसरा अध्यात्मिक तरफ देखते हैं तो दोनों तो बिल्कुल अंतर है दोनों जी जी बिल्कुल गलत विचार था जी तो वो है की ये जो आपको ध्यान ये रखना है की मूल की संगति लगाना है आप, का जो व्याख्या आप दो बार दस बार पांच बार पढ़ते हैं या दो बार तीन बार पढ़ते हैं तो मूल को आप दस बार पढ़िए ठीक है हाँ। आप जो है मूल को आप बार बार पढ़िए मूल को एक तो बोल बोल के पढ़िए पहले तो विचार कीजिए सुबह में उठ करके आप विचार कीजिए विचार करने के बाद तो अच्छा से समझ में आ जाए तो फिर जो है क्या है कि शुरू से लेके पहला सूत्र भी दूसरा सूत्र भी बार बार उसिएजिए उच्चारू कीजिए उच्चारण कीजिए समझ समझ गया बंद शांते शांते शांते। तो चलिए पाठ करें ओम पूर्ण मूर्ण पूर्णिश्यूम पूर्णमाय पूर्णिष्य ओम शांति शांति बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते